ज मग तोमी आता तो आता तुज मग तो आता मग तो आता मजद एक धंदताज मग तोमी आता तोमी आद तुज मग तुम्हेंताजे तो ठाई माजी भक्ति तुझी ठाई भक्ति विरुठी गणपति घड़ावी संगती संगति संगति घड़ावी संगती, घड़ा संगती। धरणी धरा से दवे धरनी धरा से नमस्कार नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार तो साहब देखिए मौका चल रहा है गणपति उत्सव का और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये गणपति उत्सव अब एक वैयक्तिक उत्सव से अधिक एक सार्वजनिक उत्सव है सार्वजनिक उत्सव तो है ही सब हाँ, लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं खुश होते हैं साथ में खूब भजन कीर्तन गाते हैं और न जाने क्या क्या प्रोग्राम से पार्टिसिपेट हाँ, करने साहब मगर हमेशा से ऐसा था नहीं हाँ शुरुआत अठारह सौ तिरानवे से पहले गणपति उत्सव जो था हाँ, वो एक नितान्त वैयक्तिक उत्सव था और गणपति की पूजा कोई नई बात नहीं है परंतु जो बात नई शुरू हुई गणपति उत्सव के नाम पर 1893 में वो लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने इस उत्सव की शुरुआत की और इसको से सार्वजनिक उत्सव बना दिया उस समय शायद वक्त की ऐसी पुकार थी कि देश के स्वतंत्रता के लिए लोगों को एक जगह एकत्रित एक करना भी मुश्किल काम था शायद इसलिए यह जो भी वजह रही हो उन्होंने सोचा ये कि अपनी बातों को करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और दस दिन के इस उत्सव से अच्छा उत्सव तो शायद ही कोई संभव होता तो साहब हम लोग इसके लिए धन्यवाद तो अपने उन्हीं पूर्वज को दे सकते हैं कि उन्होंने हमको एक अवसर दिया जबकि इस समय हम लोग मिलजुल बातें कर सकते हैं मगर साहब सच बात तो ये है कि मैं पिछले लगभग तीस वर्ष तो हो गए होंगे तीस वर्ष नहीं होंगे उन्नीस सौ बानवे से लेकर के और आज 2025 का अवसर मना रहे हैं तैतीस साल से हम <laughs> ये गणपति उत्सव हाँ। का जोर शोर तैतीस साल इसलिए बोला क्योंकि बंबई में रहे रहे हुए हुए हुए हमें लगभग इतने वर्ष हो गए रहते हुए नहीं रहे हुए। रहे हुए। आ, तो उस समय से हम इस उत्सव के महत्व महत्ता को देखते आ रहे हैं हम तो यही कहेंगे कि इस उत्सव में बढ़ चढ़ भाग लेना तो वास्तव में एक अच्छा दृश्य दिखाई देता है मगर कभी कभी इन उत्सवों का दुरुपयोग भी हो रहा है मैं मैं देखिए एक ही बात कि यानी पर लोग मिलते जुलते हैं ना हाँ। तो चर्चा कुछ अन उपयोगी चर्चाएं भी हो रही है, हाँ, मतलब आ, है और ऐसा वक्त के साथ साथ होता चला आ रहा है तो साहब अब बात आती है कि ऐसे जलिए गणपति उत्सव के बजाय हम कुछ और उत्सवों की चर्चा भी करें तो मैं उस बारे में आज बात करना चाहता हूं माहौल है तो मैं एक एपिसोड के हूँ क्षमा चाहूंगा क्योंकि आ, वो मुझे वो गुरु जी का जी हाँ वाराणसी और वो अपने देव दे? भूमि जहां पर कि हम गुरुओं की चर्चा कर रहे थे उससे थोड़ा सा अल्प विराम लेकर के ये बात कर लेते हैं और अगले हफ्ते फिर वापस वहीं आ जाएंगे ठीक है, है साहब तो चलिए अब आपको ये बता दें कि ये जो सार्वजनिक उत्सव होते हैं ना मेरे विचार से इन सार्वजनिक उत्सवों में सबसे अधिक जो देखने को मिलती है चीज वो है लीडरशिप नॉर्मली हाँ। इन सार्वजनिक उत्सवों के लिए कोई चुने हुए लीडर नहीं होते परंतु ऐसे लीडर होते हैं जो भीड़ में से निकल करके स्वयं सामने आ जाते हैं तो वास्तव में वो लोग जो हैं उनके नेतृत्व की प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि दो कारण हैं मेरे हिसाब से पहला कारण तो यह है कि ये वो लोग होते हैं जो कि अपने किसी स्वार्थ के लिए शामिल नहीं होते नहीं नहीं इनका तो ये उद्देश्य होगा और, काम अच्छे से हाँ, हो जाए। और जो वो बात करते हैं यानी जो भी कार्य वो कर रहे हैं वो सार्वजनिक है यानी कि वो सबके लिए है तो साहब एक तो निस्वार्थता मुझे इन चीजों में नजर आती है दूसरी बात ये कि ये लीडर एमर्ज करते हैं ये हाँ। लीडरशिप किसी भी तरह से जैसे आजकल हमारे यहां साहब विरासती लीडरशिप बहुत है तो विरासती लीडरशिप नहीं होती और ना ही कोई थोपी हुई लीडरशिप होती है देखिए जैसे कि मतलब होता है ना पदेन लीडर हो जाते हैं अब पदेन पदेन का का क्या मतलब पदेन का मतलब यह होता है कि चूंकि आप किसी पद पर हैं हाँ। तो इसलिए आपको लीडर बना दिया आहा, तो वो पदेन सकता लीडर, सकता लीडर होता है ना जैसे हाँ। कि आप विभाग में बड़े अफसर हैं तो पता चला कि वो विभाग यदि कोई कार्यक्रम कर रहा है तो आप वहाँ ऑटोमेटिकली लीडर बन जाते हैं काम भी करते होंगे ना अरे अगर काम ही करते होते हैं तो हम क्यों पदेन लीडरशिप की चर्चा करते हैं। oh, okay. तो साहब अच्छा तो अब ना तो ये विरासती लीडर है और ना ही पदेन लीडर है hmm. ये लीडर वो होते हैं जो एका एक hmm. एमर्ज करके आते हैं तो साहब इन लीडरों इन नेताओं को नेता शब्द हालांकि मैं इसलिए नहीं नेता इस्तेमाल नेता कर नहीं, रहा हूँ क्योंकि नेता जो है वो अपने आप में आज एक बहुत अच्छा सुसंस्कृत शब्द नहीं माना जाता और आप जानते हैं कि मैं अपने पॉडकास्ट में सुसंस्कृत शब्दों का ही इस्तेमाल करता हूँ इतने ज्यादा संस्कृत <laughs> शब्द होते हैं की भैया एक तो वो ट्रांसलेटर क्या कहते हैं उसके लिए क्या शब्द है किसके लिए ट्रांसलेटर के लिए, के लिए? हाँ, जो आपकी बात को को समझाता चले दो कह लीजिए ना सब हम जिंदगी में मिले हों तो मैं साहब आपको सबसे पहले एक, एक पारिवारिक उत्सव में एक चर्चा आपको करता हूँ मैंने शायद ये पहले भी जिक्र किया है हमारे पिताजी के एक मित्र थे उनका नाम था बख्शी जी नाम तो अग्रवाल साहब था मगर उनकी उनका उनको बक्शी जी कहते थे क्योंकि वो शायद कुछ किसी टनकपुर जैसे शहर में वो कुछ ऐसे पद पर थे जो जिसको बख्शी कहा जाता था मुझे पता नहीं वो क्या पद होता है मगर खैर पूछने वाले थे कि बक्शी का तालाब के आसपास नहीं नहीं नहीं तो साहब क्या हुआ कि हमारे घर में मैं बहुत छोटा था मुझे आज भी याद है हमारे हम लोगों के घर में कोई उत्सव था यानी कि या तो किसी की शादी शायद शादी ही थी बुआ जी की हमारी और साहब उस वक्त मेहमान मतलब ये वो जमाना था जबकि मेहमान आते थे तो घरों में ही ठहराए जाते थे और वो मतलब घर में ही सारा इंतजाम होता था और शादी ब्याह घरों से ही होते थे देखिए आजकल का जमाना फर्क हो गया है आजकल का जमाना तो यह हो गया कि शादी ब्याह जो है वो होटलों में होते हैं और वहां पर जो है वो इंतजाम होटल वाले करते हैं और जो बेचारा होस्ट होता है वो पहले से अपना वो सब तैयारी वैयारी करके रखता है और लोग होटल में ही रहते हैं खाते हैं और वही से चले जाते हैं यानी घर देखने का तो अवसर भी नहीं आता है वो जमाने की बात है कि साहब वो बख्शी जी आए बख्शी जी हमारे पापा के दोस्त थे साहब बुआ जी की जी की शादी मेरे ख्याल से बरेली में शादी थी और बख्शी जी शायद हल्द्वानी या नैनीताल से आए थे बस से और सुबह का समय था सुबह के समय जैसे ही बख्शी जी अपनी पत्नी यानी हमारी चाची जी के साथ आए चाची बक्शी जी तो सामान रखने के लिए घर के अंदर चले गए और चाची जी जो थी वो अपनी साड़ी का फेटा कस के और साहब जहां पर काम चल रहा था यानी कि घर में कुछ शायद खाना बन रहा मतलब चाय बन रही थी शायद उस टाइम पर वो सीधे वहां पहुंचा हाँ चौका चौका से थोड़ा सा ज्यादा जगह थी मतलब वो चौका हाँ, से थोड़ा मतलब ज्यादा जगह द किचन एरिया वो वहां पहुंच गई आप विश्वास करिए साहब हमने देखा पहली बार कि कैसे कोई व्यक्ति जो ना तो आयु में सबसे बड़ा था न पद में सबसे बड़ा था और न ही उसको किसी किस्म का अधिकार प्राप्त था यानी कि भाई वो न तो घर की बहू थी न बेटी थी न चाची न सास कुछ भी नहीं थी उन्होंने आने के दस मिनट के अंदर उस पूरे क्षेत्र में संभाल ली कौन क्या करेगा इसका निर्णय होने लगा और इसके साथ ही वो ये आदेश देने लगी और काम में जुट गई साहब आपको बताएं सबसे मजे की बात क्या थी कि वो जितना काम भी दो तीन चार लोग मिलकर कर रहे थे उससे ज्यादा कर रही थी तो मुझे हालांकि मैं बहुत छोटा बच्चा था उस वक्त भी यह लगा और आज भी मैं इस बात पर कायम हूं कि जो व्यक्ति इस तरह का लीडरशिप रोल एक्सेप्ट करता है या ले लेता है या मतलब अगर जो आप उसको थोड़ा नेगेटिव भाषा में ना समझे ग्रैब कर लेता है वो काम सबसे ज्यादा करता है क्योंकि शायद वो अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है आप यहां पर आपको एक और बात बताई ये तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको ऐसे ही मुझको ख्याल है कि हम लोग बच्चे ही थे उस टाइम पर तो कोई शायद सरस्वती पूजा या कुछ ऐसा कार्यक्रम था उसमें हमारी छोटी सी कॉलोनी में यह तय किया गया कि एक सार्वजनिक सरस्वती पूजा की जाएगी अब साहब उस सार्वजनिक सरस्वती पूजा में हम लोग मतलब हम बड़े बच्चों में थे और छोटे बच्चे भी थे वहाँ पर सार्वजनिक सरस्वती पूजा के लिए कुछ घरों से साड़ियाँ कपड़े लाकर के एक जगह बनाई गई वहाँ पर एक छोटी सी देवी की मूर्ति लाकर रखी गई पूजा वूजा तो शायद किसी को नहीं आती थी परंतु उस वक्त मतलब सिर्फ इतना था उस सार्वजनिक उत्सव का कि हम लोग कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे आप विश्वास करिए कि उस सांस्कृतिक उत्सव के लिए जो नेतृत्व आया ना वो नेतृत्व एक असाधारण कोने से आया मैं आज भी बता सकता हूं कि वह नेतृत्व आया था हमारे पड़ोस में दो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने और एक उनका दोस्त मतलब वो थोड़ा शैतान बच्चा था उसने और एक उन्हीं में बहुत ही शरीफ बच्चा था उसने उन चार बच्चों ने वो नेतृत्व संभाल लिया कौन से नेतृत्व की याद दिला रहे हैं जी ये मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूं जबकि आपसे संबंध नहीं हुआ था हाँ। उस समय हमारे पड़ोस में बच्चे थे हाँ। तो वो बच्चे आ, आपको शायद आपने तो उनको बहुत बड़े होकर देखा है मनोज सुबोध टीटू और विभु हाँ, इन हाँ, चार बच्चों ने ये लोग बहुत काम करते पूरा नेतृत्व संभाल लिया और साहब आज भी मुझको याद है कि वो जो एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ था ना उसके जोक्स तक मुझे याद है हाँ, और वो जोक्स जो थे वो उन बच्चों ने इतने सुंदर प्रस्तुति की थी वो कार्यक्रम शायद हम लोग आशा नहीं कर रहे थे कि ये कार्यक्रम इतना मनोरंजक होगा और साहब बहुत ही मनोरंजक कार्यक्रम हुआ वहां पर भी मैंने देखा कि कोई नेतृत्व को लेकर के किसी किस्म का चुनाव नहीं हुआ था नहीं। प्रयास और उस प्रयास में उन बच्चों का परिश्रम ज्यादा महत्वपूर्ण था और मिल के काम किया होगा तभी और अच्छा उसी, हुआ होगा। exactly, हाँ। उसी समय मैंने देखा कि कैसे यहाँ पर जब ये सब बच्चे मिल जाते हैं ना तो वास्तव में एक और एक ग्यारह हो जाता है वो एकता में बल है मगर साहब हम आपको एक बात बताएं इसके बाद हमने कुछ अन्य कार्यक्रम भी देखे यानी कि जब हम बैंक के नौकरी करते हुए बंबई में आ गए और यहां पर गणपति उत्सव या अन्य उत्सव भी मनाने लगे यहां पर बहुत बार हमको ऐसे मौके मिले जहां पर कि हमने भी नेतृत्व संभाला मगर एक कष्टदायक बात होती है जब इस तरह के उत्सव होते हैं और एक लीडरशिप एमर्ज करती है उसी समय कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इससे शिकायत होती है कुछ लोग सिर्फ शिकायत के लिए ही पैदा होते हैं शायद देखिए मैं ये तो इस बात से तो मैं नहीं सहमत हूँ क्योंकि वो लोग कभी कभी खुद भी लीडर होते हैं हाँ। मगर शायद उनको यह बात नहीं गवारा होती कि वो इस समय लीडरशिप में इमर्ज नहीं करे तो साहब जब उनको शिकायत होती है ना तो वो शिकायतों का पिटारा हुँ. खोल देते हैं और हर जगह पर ऐसे ग्रुप आपको मिल जाएंगे हुँ. जिनका काम हुँ. सिर्फ शिकायत करना होता है मतलब आप काम कर रहे हैं इनिटिव डायरेक्शन और वो उसकी निंदा कर रहे देखिए एक बहुत पुरानी मतलब एक छोटा सा बात आपको बता रहा हूँ कहा जाता है निंदक निंद राखिए हाँ। हाँ। मगर यहां पर निंदक को नियर रखना कि नियरे रखना मतलब तो ठीक है अरे नहीं यार ये नियरे जो है वो निकट से है तो इसका नियर का मतलब तो निकट ही हुआ हाँ, है ठीक है ठीक हाँ। है तो यहां पर निंदक को जब नियरे रखने की बात हो रही है ये तो ठीक है अच्छी बात है कि निंदा की यदि नियर रहेगा तो शायद आपको इमीडिएटली क्रिटिसिज्म का मौका मिल जाएगा और आप अपने को सुधार लेंगे सुधार भी सकते हैं मगर साहब जहां पर कि ये क्रिटिसिज्म आपको सुधारने के लिए नहीं परंतु वास्तव में आपके कार्य में बाधा डालने के लिए होता है ना ये तो गलत है नहीं अब साहब गलत है सही है परंतु ऐसा होता है अच्छा उसी में कुछ लोग हैं जिनको आप सुनेंगे अक्सर ऐसा कहते हुए कि साहब ये ये इनका पैसा नहीं है इसलिए ये इस बेदर्दी से खर्च कर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ आता कि भाई कोई व्यक्ति यदि पैसा खर्च कर रहा है जो कि मान लीजिए उसका अपना नहीं है एक सोसाइटी का समाज का धन है तो क्या ये आवश्यक है कि आप उसके हर फैसले पर किसी प्रश्न को ही उठाएं क्या उसके फैसले को अप्रिशिएट करना कोई उचित बात नहीं होगी मतलब क्या वो जो काम हो, हो सकता है उस उस पैसे पैसे से या करने का प्रयास है और अगर आप वास्तव में हाँ। उस पैसे को बचा सकते हैं तो बताइए ना जाकर के उस व्यक्ति को जो लीडरशिप लिए हुए है या जो काम कर रहा है हाँ। उसको जाकर बताइए की भाई इसको इससे बेहतर तरीके से ऐसे किया जा सकता है मगर वो तो नहीं होता है यहाँ पर एक हमारे मित्र का कहना है कि यहां पर जो सवाल आता है ना वो आता है अहम का तो साहब अहम भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है अहम का मुद्दा महत्वपूर्ण इसलिए है कि अहम मतलब मैं तो ये जो मैं है ना कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पाया ये अपने आप में एक ऐसी भावना होती है जो कि निंदा करने पर मजबूर करती है मैं मैं काम क्यों क्यों नहीं नहीं नहीं कर पाया स्थान स्थान पे पे इस व्यक्ति के हाँ, स्थान पे तो उस व्यक्ति के स्थान पर या अब सवाल ये, तो ये है कि यहाँ पर मुझको याद आता है एक छोटी सी कहानी जो तुलसीदास जी के बारे में कही जाती है की तुलसीदास जी राम के भक्त थे और साहब तुलसीदास जी ने ही रामलीला की परंपरा प्रारंभ की हाँ। और क्यों और कैसे प्रारंभ की इसके बारे में अनेक कहानियां है कहा यह जाता है कि तुलसीदास जी जब वाराणसी आए यानी काशी आए अपने ज्ञान प्राप्त मतलब जो भी कुछ कहा जाए कि ज्ञान प्राप्त कर लिया और पुस्तक लिखने का जब कार्य शुरू किया तो उस समय उन्होंने कहा कि राम के जीवन को लोगों को ना सिर्फ सुनाया जाए बल्कि दिखाया, दिखाया भी जाए तो उसके लिए और उनको लोगों से ज्यादा वो अपने लिए देखने की तमन्ना थी कि मैं राम के चरित्र को देखते रहना चाहता हूं तो उसके चलते रामलीला का आरंभ हुआ अब कहा यह जाता है कि काशी के जो पंडे थे उस समय तत्कालीन वो शैव थे शिव भक्त थे और राम विष्णु के अवतार माने जा रहे थे हाँ। तो उनको एक सामान्य शिकायत थी हाँ। कि वैष्णव और शैव हाँ। ये एक चल रहा था हाँ। तो तुलसीदास का कहना था कि राम और शिव हाँ। एक ही है राम शिव की पूजा करते हैं शिव राम की पूजा करते हाँ। हैं तो दोनों में लड़ाई कैसी? तो दोनों जब एक ही हैं तो लड़ाई कैसी मगर हाँ उसके बारे में भी अनेक किंवदंतियां कहानियां हैं कि, कि रामचरित मानस को जो था वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में सब किताबों के नीचे रख दिया गया और अगले दिन सुबह जब दरवाजा खुला तो रामचरित मानस सबसे ऊपर रखी हुई पाई गई बताइए इसके बारे में, डिटेल में हम लोग बात करेंगे हाँ बराबर वो बात आगे कभी करेंगे मगर अभी फिलहाल के लिए तो केवल इतना बता दू तुलसीदास जी जब अपनी रामलीला के मंचन में सफल हो गए और रामलीला रामलीला का एक प्रथा बन गया तब उसके अनेक पिता पैदा हो गए किसके की और काशी में अनेक ऐसे प्रकांड पंडित हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने रामलीला को शुरू करने का श्रेय स्वयं ले लिया अरे रे तो अब सवाल यह नहीं तुलसीदास जी ने तो ये तुलसीदास जी ने श्रेय लेने के लिए नहीं किया तुलसीदास किया किया किया जी ने सवाल यह है कि मैं इतनी बातें जो कर रहा हूँ मैं इसमें क्या अपने और से एड करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ वो एक छोटे से गैप के बाद वो गैप इसलिए क्योंकि अगर मैं बातें करता रह जाऊंगा तो मैं ये तो भूल ही जाऊंगा कि मुझे आप लोगों को एक संगीत पहली भी देनी है और वो और पहली का आंसर भी तो बताना और है हाँ, पिछले हफ्ते संगीत पहली का उत्तर भी बताना है तो देखिए कुछ लोग तो इस संगीत पहली को बूझ लेते हैं परंतु इस बार की संगीत पहेली शायद थोड़ी सी कठिन थी तो, तो गाना तो बड़ा पॉपुलर है हाँ मगर इसके ज्यादा उत्तर नहीं आए ये गाना तो वही है ना तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है बांध लिया है तेरे जुलमो से तम ये कोई देवानंद जी की फिल्म का ओ, गाना है क्या देवानंद जी की फिल्म ओह अच्छा अच्छा असली नकली अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा क्योंकि गाने से कुछ महक आ रही थी देवानंद जी की आप जल गए हम अंकल को इतना पसंद करते हैं इसलिए आप जल गए जल गए जल गए ठीक है साहब तो चलिए अब देवानंद जी की बात की है तो देवानंद जी से आगे चलते हैं और उस जमाने से थोड़ा आगे निकल आते है तो ये लीजिए इस सप्ताह का गीत जानिए साहब देखिए मैं यकीनन जानता हूं कि आपको ये लंबा सा प्रूम यानी कि जो संगीत की धुन है आपको इस ओर ले गई होगी कि गाना कौन सा है मगर आपके मन में निश्चय ही सवाल उठ रहे होंगे कि यार ये तो कई गानों से मिल रहा है ठीक है चलिए देखते हैं आप पहचानिए और बताइए हाँ साहब तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आखिरकार मैंने ये चर्चा उठाई ही क्यों ये चर्चा मैंने सिर्फ इसलिए उठाई कि देखिए ये जो नेतृत्व का और निंदा का रिश्ता है ना यह जुड़ा हुआ है ये उसी तरह से है जैसे कि एक शरीर में सिर और पाओ दोनों होते हैं। और दोनों का महत्व अपने स्थान पर है हम ये नहीं कह सकते कि साहब सिर होगा तो पांव नहीं होगा और पांव होगा तो सिर नहीं होगा जैसे कहते ना चोली दामन का साथ तो अब सवाल यह उठता है कि किया क्या जाए तो साहब मैं आपको बताऊं कि मैंने इसके बारे में सिर्फ इतना सोचा है कि यदि जो जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसको जनरेटेड लीडर यानी कि जो इवॉल्व लीडर्स है उसको सिर्फ इतना करना होगा कि उसको ये बात शुरू से पहले ही स्वीकार कर लेनी पड़ेगी कि भाई साहब निंदा तो होगी बुराई होगी बुराई तो होगी ही और हर सवाल हर काम पे सवाल उठाए जाएंगे अब यहाँ पर साहब एक ही बात है कि जैसे हमारे जो नेता नेता है ना नेता आप देखिए मैं लीडर नहीं बोल रहा नेता जो है ना उनकी खाल एक भारतीय पशु की खाल से भी ज्यादा मोटी होती है वो पशु कौन सा है आप समझ गए होंगे आसाम में पाया जाता है काजी में तो साहब इन लोगों को भी जैसे ही ये नेता बने ना यानी चाहे एमर्ज लीडर हो या जो भी हो इनको ये निश्चय करना होगा कि मुझे वैसी खाल पहननी होगी तो वो खाल जो है ना वो अपने से इन लोगों में आएगी नहीं क्योंकि ये तो नेता है नहीं पैदाइशी नेता भी नहीं है ना वारिसान वाले नेता है इनको एक कवच की आवश्यकता होती है तो साहब इसके लिए इन नेताओं के साथ में वो लोग भी बहुत जरूरी होते हैं जो इनके लिए कवच का काम कर सके हाँ। तो साहब हर प्रोग्राम में हर उत्सव में हर ऐसे सामाजिक कार्य में हमको न सिर्फ ऐसे नेता चाहिए होते हैं बल्कि ऐसे डिफेंडर भी चाहिए होते हैं जो इन नेताओं की कवच बन सके उनके साथ मजबूती से खड़े और उनका और काम उनका ये है कि जो ये निंदक है इनकी निंदाओं में से अच्छी बातें ले ले और बातों के लिए मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार रहे तो साहब हमें लगता है कि ये जो नेता है ना यानी जो लीडरशिप है ये तो इमर्ज कर सकती है एमर्ज हो भी जाती है इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मगर ये ढाल बनने के लिए या कवच बनने के लिए उससे भी ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है वो सूझबूझ होनी चाहिए वो तो सूझबूझ की आवश्यकता होती है भी चाहिए तो साहब अब मेरे को लगता है कि हम लोग इनमें से कौन सा रोल निभा सकते हैं या या सिर्फ देखिए नेता के लिए ना एक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में बताया जाता है कि लीडर कौन होता है लीडर वो होता है जिसके पास फॉलोअर होता तो हमारे पास एक तीसरा रोल भी उपलब्ध है और वो है फॉलोअर का अब देखिए फॉलोअर के रोल के लिए ना हम लोगों के यहां पर एक बहुत बड़ी कहावत है लोग क्या कहेंगे हम ना तो हम लीडर बनना चाहते हैं क्योंकि साहब लोग क्या कहेंगे ना हम फॉलोअर बनना चाहते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे और डिफेंडर और डिफेंडर भी नहीं बनना चाहते कि लोग क्या कहेंगे तो किनारे पे खड़े तो भैया <laughs> लोग क्या कहेंगे इसके बारे में वही कहा जाता है कुछ तो लोग कहेंगे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना तो भैया कहते रहने दो उनको और चलिए हम लोग अपना काम करते रहें यानी कि हम लोग तो बातें करने वाले हैं ना तो चलिए साहब बातें करते रहते हैं और अगले हफ्ते आपसे फिर बातें करते हुए मिलेंगे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और मेरी बात को सुना आगले हफ्ते फिर मिलते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन टॉपिक था शुमान जी। चलिए नमस्कार धन्यवाद आपका भी आपने अभी ही प्रशंसा कर दी। नहीं सच्च सच खरा तुझा अपराधी खरापरा लागी गजानना गजानना तुज लगी गजाना गजाना मज दुज मग तोमी आता मग तोमी तुझ मग तमी आता